श्री परमात्मने परमात्मे नव मुंडकोपनिषद यह उपनिषद अथर्वेद की सोन की शाखा में है शांति पाठ ओं भद्रम कर्णे भीषण या मेवा भद्रम पश्य माख्यंग व्यसेदेवित तदा स्वस्ति वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षो अरिष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शांति हरि ओ हे देवगण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 इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें, संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें, अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सरिशक्तिशाली गरुण देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करें तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण करें परमात्मन हमारे त्रिवीठ ताप की शांति हो प्रथम मुंडक प्रथम खंड ओं ब्रह्म देवा प्रथम संबभूव विश्व कर्ता भुवन से गोप्ता सब्रह्म पुत्राय असर्वाय ओम इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण तथा उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए संपूर्ण जगत के रचयिता और सब लोगों की रक्षा करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी सब देवताओं में पहले प्रकट हुए उन्होंने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता ब्रह्म विद्या का भली भाति उपदेश किया अथर्वणे प्रवदेत ब्रह्माथर्वाता पुरोवाचा गिरे ब्रह्म विद्या स भारद्वाजा सत्यवहाय प्राह भारद्वाजों गिसे परावरा ने जिस विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया था उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने पहले अंगी ऋषि से कहा था उन अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्री सत्यवह नामक ऋषि को बतलाई भारद्वाज ने पहले वालों से पीछे वालों को प्राप्त हुई उस परंपरागत विद्या को अंगिरा नामक ऋषि से कहा सौनको ह वै महाशाल अंगिशिव उपसन्न प्रपक्ष कस्मो भगवो विज्ञाते विख्यात है कि सोनक नाम से प्रसिद्ध मुनि जो अति बृहद विद्यालय ऋषि कुल के अधिष्ठाता थे शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि अंगिरा के पास आए और उनसे विनयपूर्वक पूछा भगवन निश्चयपूर्वक किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है यह मेरा प्रश्न है तस्मे स होवाच दे ब्रह्म यद्रह्म विदो वी तरा च उन शौनक मुनि से वे विख्यात महर्षि अंगिरा बोले ब्रह्म को जानने वाले इस प्रकार निश्चयपूर्वक कहते आए हैं कि दो विद्याएं ही जानने योग्य है एक परा और दूसरी अपरा भी यथोर्णना भी सृजते गृहणते चथा पृथिव्या ओषधय संभवंत जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है और निगल जाती है तथा जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधिया उत्पन्न होती है और जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केस और रोए उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से जहां इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है तपसाचियते ब्रह्मा तपसाचाम पर ब्रह्म संकल्प रूप तप से उपचय वृद्धि को प्राप्त होता है उससे अन्न उत्पन्न होता है अन्न से क्रमशः प्राण मन सत्य पांच महाभूत समस्त समस्तलोक और कर्म तथा कर्मों से अवश्यम भावी सुख दुख रूप फल उत्पन्न होता है या यह सर्विद्य ज्ञानमय तप तस्मा ब्रह्म नामूपन्नम चाते जो सर्वज्ञ तथा सबको जानने वाला है जिसका ज्ञान में तप है उसी परमेश्वर से यह विराट स्वरूप जगत तथा नाम रूप और भोजन उत्पन्न होते हैं